श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ द्वितोध्याय उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल बाललीलाओं का वर्णन श्री शोकवाच यति भागवत पृष्ठ छत्रावाता प्रयाश्रया प्रतिवक्त न चोसेकंठ्या चो स्मार स्वर श्री सुखदेव जी कहते हैं जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके यह पंचहाय नो मात्रा प्राथरा साद्रा चयन्य सपरयाम बाल लीलयाम जब वे पाँच वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्रीकृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे सकथम सेवया तले न जर संत पृष्ठो वार्ता प्रति गुरुयाद भर अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया स मुहूर्त साधु निमृत उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारृंद मकरंद सुधा से सर्वाबोर होकर दो घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए पुलकोदिन्न सर्वांगो मंच मिलन दिशा सुच पूर्णार्थ हो लक्षित उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मुदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर दुर जी ने उन्हें कृतकृत्य क्रित माना भगवलो पुनरागतः भगवलोकांडलोक कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेमधाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए तब अपने नेत्रों को पोछ कर भगवन लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मृत हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे उद्धव वाचन कृष्ण उद्धव जी बोले विदुरजे श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है वे श्रीहीन हो गए हैं अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊ दुर्भगो बतलो को यम। यद वो नितरातो नरिम मीना ओह यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है इसमें भी जाधव तो नितांत भाग्यहीन है जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी इंगित्ञा पुरप्रौा एक रास्त सा सात्वता मृतभम सर्वे भूतावास ममसत यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर पीड़ा करने वाले थे तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतरयामी श्रीकृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा देवस्या माया स्पृष्ठा ये चान्य दाश्रिता भ्राह्मीर तद्वाक्य आत्मन्योतात्मनोहर किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का व्य ठानने वाले सुषपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी तपत तपसाप्तृ आदाजर्धा स्वबिंबम लोकलोचनम जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही ये भगवान श्रीकृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर कर अंतर्ध्यान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है यमर्थ लीला उपय साया बलम दर्शयता गृहतम विस्मापनम तस्भगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे उद्धर्म यदर्मसूल और बतराज निरीक्षित्रिलोक ग अरवाक्षराज के रास्व यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिरा रूप पर लोगों के दृष्टि पड़ी थी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है युराग लीलावलोक प्रतिलब्धमा नो ब्रजास्त्री दिग्भिर उनके प्रेम पूर्णहास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी स्वशांत रूपे स्वित स्वरूपै अभ्यर्थम स्वनुकम पितात्मा बरावरे सो महदयुक्तों भगवान जथाग्रहे चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए मेद्ये तदस्त्य जन्म विडंबनमुदेव के प्रजे चाचोरी भयादिवयरा सेनंत अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहां जन्म लेने की लीला करना सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना भगवान की ये लीलाएं याद आ आकर मुझे बेचैन कर डालती है दुनोति चेत स्मर तो ममित पादा पित्रो तांब कंसा दुर्शंकिता प्रसिद तम दोत उन्होंने जो देवकी वसुदेव की, की चरण वंदना करके कहा था पिताजी माताजी कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा ना बन सकी आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो श्री कृष्ण की यह बातें जब याद आती है तब आज भी मेरा चित्र अत्यंत व्यथित हो जाता है कोवाम को वाम विस्मृतमेमान जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुवटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था उन श्री कृष्ण के पाद पदपराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके दृष्टि ननुराजसूय कृष्णम दिशत सिद्धे या संियद विरहम सहेत आप लोगों ने राशि यज्ञ में प्रत्यक्ष देखा था कि श्रीकृष्ण से द्वेष करने वाले शुष्पाल को वह सिद्धि मिल गई जिसके बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृह करते रहते हैं उनका विरह भला कौन सह सकता है तथा चान्य नरलोकवीरा आहे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रो तो नयनाम पाथात्र पदमापुर के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्रीकृष्ण के नैनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिन्ध कर प्राण त्याग किया वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए स्वयं तत्म्याति सहस्त्री सह स्वराज लक्ष्मीम के कोटे दित पाद पीठा। भगवान तीनों लोकों के हैं उनके समान भी कोई नहीं है उनसे बढ़कर तो कौन होगा वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेटे लाल कर अपने अपने मुक्तों के अग्रभाग में उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं यदुग्रसेनं परमेश भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे देव हमारी प्रार्थना सुनिए इनके सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है अहोबकी स्तन कालकूटम जिघांसापादम प्य ले गतिम धातुचिता कम वादयालुम शरण ब्रजेब पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें? करे मन् भागवता चित्तान ये संयुगे चक्षत दार्शपुत्र अंसे सुनाभा मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ क्योंकि जनित क्रोध के कारण उनका चित्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ा जपते हुए गरुण जी के दर्शन हुआ करते थे वसुदेवस्थ्याम झा भोज इंद्र बंधने केश्वर भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था ततो नंद वृमिता पिता कंसा विभिव्यता एकादश समस तूढ़ार्थी सबलो वसत उस समय कंस के डर से पिता जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ परी तो वस्तार्यो यमुनोपने यमुना के उपवन में जिनके जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड के झुंड रहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ कौमार इंदर सिंह चेष्टा प्रेक्षणीयाम ब्रज उकाम सिंह बलोकलह वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे कभी कभी कभी रोने से लगते, कभी कभी सावक से लगते, और के समान देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग शोभा की मूर्ति गवों को चराते हुए अपने साथी गोपों को बासुरी बजा बजा कर रिझाने लगे प्रयुक्तान भोजराजे न माय न काम रूपिण ले स्थान बाल क्रीड़न इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे तब उसको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है विपन्ना विषपाल निगृह्य भुजगाधिपम उत्थ्यापाय कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौवों को जीवित कर उन्हें काली दह निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी अयाज यद गोसेब गोपराजम धोत्तमेसा चोरुभार चीर्षण सद्यय विभो भगवान श्रीकृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया वर्षतिद्रे वज कोपा भग्न माले विफल गोत्रीलाहत्रा तो भद्रानु भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर व्रज को विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए व्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की शरद शरत छिष्टमुखम गाजन कलपदम रे वे श्री राम मंडल मंडन संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा के चांदनी छिटक जाती तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते ये श्रीमद्भावते महापुराणे पारंथ सहितायां रकंधे विदुद्धौ संवाद द्वितय